श्रुति स्मृति पुराण आलय करूणालय नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम तो आज वैसे तुम लोगों का तैत्तीषद मनन प्रणाली का दिवस है कल हम लोगों ने एक श्लोक पर बनन किया था आज अभी एक सज्जन आये उन्होंने अनुरोध किया कि कल कुछ साधकों का किसी विशेष हेतु का आगमन नहीं हो सका था तो आजकल के उस श्लोक पर चुम्बक चुम्बक मनन प्रक्रिया को करते हुए आगे बढ़ेंगे तैत यजुर्वेद के अंतर्गत है यजुर्वेद वेद में भी है, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्भुक्त है मगर ये इतना विशाल है इतना विशाल है इतना विशाल है कि तीन दिन में ये तो पूरा करना तो सवाल ही नहीं उठता कितना भी छोड़ते हुए चला जाए मगर फिर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो शंकराचार्य उन्होंने पांच ल्लोकों का एक संकलन की उसका नाम दिया साधन पंचकम जैसे कि सन्यासियों के लिए आचार्य ने निर्वाण शटकम का रचना की वैसे गृहस्थ भक्तों के लिए साधन पंचकम यह साधन पंचकम कहीं न कहीं हम इसको पाते हैं कि ये तैत उपनिषद का ही निचोड़ है सिर्फ पांच श्लोकों में ही उन्होंने वर्णन की यार बहुत ही सुललित भाषा में आप लोग अगर पुस्तक न मिलने में आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको डाउनलोड कर लीजिए साधन में हिंदी में अनुवाद वैसे ये गीता प्रेस में अलग से छोटी सी पतली पुस्तिका में उपलब्ध भी है तो साधन ये बहुत गुरुत्वपूर्ण एक शब्द है कल हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था भक्ति रसायन सुधा सागर नामक अपने विख्यात ग्रंथ में जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्रद्धा पंचधा दिवक्ता मनुष्य के अंदर जो श्रद्धा है हमारा आपका वास्तविक स्वरूप श्रद्धा वो श्रद्धा पांच भागों में विभाजित है प्रथम श्रद्धा हो गई इष्ट शक्ति श्रद्धा दूसरी श्रद्धा है गुरु शक्ति श्रद्धा तीसरी है मंत्र शक्ति श्रद्धा चौथी है साधन शक्ति श्रद्धा और पांचवा है साधक शक्ति श्रद्धा तो पहला दिन में आपका हमारा बहुत ज्यादा हाथ नहीं है बस विश्वास करना पड़ेगा एक एकादशी में हम लोग रामनवमी करते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणोंभ्याम बिना न पश्यन्ते अंत ईश्वरम विश्वास और श्रद्धा दो ऐसी चीज है जिसको एक साथ साधक अपने अंतकरण में इसको पूर्ण वृद्धि किए बगैर कभी भी आत्मा को या भगवान को देख नहीं पाएंगे हनुमान चालीसा में हम पाते हैं राम रसायन तुम्हारे पास हनुमान जी के पास राम का रसायन है रसायन अर्थात नथिंग टू डू व्हाट दू कॉल केमिस्ट्री राम केमिस्ट्री यू आर द ओनर ऑफ द केमिस्ट्री बीइंग बाय बींग नथिंग ऑफ दिस रसायन अर्थात रस अयन इत रसायन अयन अर्थात आंखे रस अर्थात रसो वैस ज्ञान का रस आनंद ब्रह्म रस वस में आपलूत हैं, है? तो ये इष्ट की शक्ति है उस शक्ति पर श्रद्धा विश्वास करना किसी का राम है किसी का कृष्ण है किसी का दुर्गा किसी की काली किसी का भगवान श्री राम कृष्णदेव किसी का नानक देव जी अपने रुचि के अनुसार हम सब अपने अपने इष्ट देव का निर्वाचन करते हैं और उनमें शक्ति परम परम्पार शक्ति है कि के भवबंधन का खंडन करने के लिए ये हो गई इष्ट शक्ति के प्रति श्रद्धा उस इष्ट और हमारे बीच में जो ब्रिज है हरविंद गुरु गुरु ने आपको हमको और अपने अपने इष्टों के साथ मानो की मिला दिया है उसको कह रहे हैं इष्ट शक्ति श्रद्धा इष्ट के शक्ति को कभी छोटा करके नहीं देखा गुरु के श्रद्धा गुरु के शक्ति को कभी छोटा करके नहीं देखना चाहिए गुरु शक्ति श्रद्धा तो मंत्र जो मंत्र आपको दिया है वो मात्र एक शब्दों के सम्मिश्रण से वाक्य नहीं है वो शक्ति विशेष शक्ति का धारक वह वाहक है शक्ति एक मंत्र में विशेष शक्ति है उस मंत्र के शक्ति प्रसिद्धा चौथा हम ये दोनों हमारे आपके हाथ में साधन शक्ति है। साधन में एक शक्ति है साधना में एक शक्ति है पतंजलि योग सूत्र जब हम लोगों ने देखा था सात दिन उसमें बहुत विस्तार से हम लोगों ने एक श्लोक के ऊपर मनन किया था तीव्र आसंगात उन लोगों के तीव्र आसंगात वेग जो लोग बहुत वेग के साथ साधन प्रणाली में अपने आप को नियोजित करते हैं उनका लक्ष्य प्राप्ति भी उतनी जल्दी हो जाती है मगर दीर्घ सूत्रता के साथ हाँ कर रहे हैं, करेंगे चल रहे हैं, चलेंगे सुन रहे सुनेंगे अठारह महीने का एक वर्ष दीर्घ सूत्रता उनके प्राप्ति भी वैसे ही होगी ये साधन शक्ति इसमें पांच श्लोकों के माध्यम से हमारे और आपके अंदर जो साधन की शक्ति एक एक्सेलरेटर मिलेगा हमको आपको वट डज दिस टर्म एक्चुअली मेन फॉर साधन तो साधन करता है वो साधक है। एक साधक के साधन करते करते हमारी आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती रहेगी जो लोग जिम में जाकर वर्जिश करते हैं कसरत करते हैं पहले पहले 30 पाउंड लेकर जस्ट बेंच प्रेस कर रहे हैं आस्ते आस्ते 40 पाउंड 50 पाउंड 60 पाउंड 80 पाउंड 100 पाउंड 200 पाउंड 300 पाउंड लेकर वे फ्रंट प्रेस बैक प्रेस बेंच प्रेस इत्यादि कर रहे हैं अर्थात तो उनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है तो इसमें पहले ही हम लोगों ने देखा कि कहना की वेद नित्य में विधीयता ये बहुत सुंदर शार्दुल विकृत छंद में है एक एकमात्र ऐसा छंद है शार्दुल विकृत जिसमें अन्वय करने की जरूरत नहीं पड़ती है ये पद्य होने के बावजूद मानो की गद्य ही है तो पहला ये साधकों को चाहिए साधन के रूप में अपनाने के लिए कि वेद नित्यम अभिधीयता नित्य शास्त्र पढ़ना चाहिए शास्त्र क्या है शास्ताओं के वचन है शास्ता कौन आखिरकार जिन लोगों ने ऐसे साधक जिन लोगों ने साधन करते करते उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर ही ली अपने जीवन में तो शास्ताओं के वचन वचनों का समूह ही हो गई शास्त्र शास्त्र या वेद अर्थात ज्ञान इस ज्ञान को नित्य जीवन में उतारने के लिए नित्य पाठ्य की जरूरत है नित्य क्यों कलम लोगों ने देखा रोज रोज फिर हम नहाते क्यों है नित्य फिर ना खाएं एक दिन खा लें सफ्ते में एक दिन अजगर कैसे नहीं नित्य हम सोएंगे क्यों ये सब नित्य करना पड़ता है तो जैसे हम लोगों का डेली रूटीन हो जाता है खाने में पढ़ने में नहाने में स्कूल कॉलेज जाने में ऑफिस जाने में ठीक उसी बात है शास्त्र को पढ़ने में भी नित्यम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठी दूसरा साधन यह है कि शास्त्र में जो कहे गए कर्म है डूज एंड डोंट है उसको बहुत श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उतारना चाहिए शास्त्र को सुनकर भूल जाने वाली वस्तु नहीं है पढ़ कर बुद्धिचारन जी को एक वक्त कह रहे हैं महाराज कथम तो पूरे फैले ची वो हस्त कह रहे हैं कि कथमृत के फैले देवर देवीजगा पर लिया है बंगाली में उसको कहते हैं पूरे फैले ची फेंक देने का दो अर्थ निकलता है पढ़ लिया है और उसको थोड़ा वे फेंक दिया तो वो भी बहुत मजाक किया था कह रहे वो चरा मृत के फेंक देने की वस्तु है तो बहुत आदर के साथ नित्य सेवा करने की वस्तु है तो जो कुछ भी शास्त्र में हम पाते हैं उसका नित्य जीवन में प्रयोग लाना पड़ेगा तीसरा उपदेश है तेन इसी तस् विधीयता विधि पूर्वक हेफजेटली नहीं विधिपूर्वक सिस्टमेटिकली तो अगर बोले कि वी डोंट बिलीव इन योर सिस्टम व्हाट इज वैट सिस्टम आई डोंट बिलीव इन योर सिस्टम यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ मंक ऑफ योर रामकृष्ण ऑर्डर और एनी प्लेस एल्स तम लोग के लिए क्यों व्हाई शुड वी ठीक है अगर तुम सिस्टम ना मानते हो विधिपूर्वक नहीं करते हो तो दाढ़ी हम जिस ब्लेड से बनाते हैं उसे ब्लेड से पेंसिल भी छीलते हैं तो विधि तो ये कहती है पहले दाढ़ी बना ले है तो दाढ़ी बनाने के काम में अनुपयुक्त तो जब हो जाए ब्लेड उस ब्लेड से पेंसिल छील लो मेरे कोई बोले आई डोंट बिलीव इन योर दिस विधि इज दिस सिक्वेंस मैं नहीं विश्वास करता हूं पहले तो मैं पेंसिल छिलूंगा उसके बाद में दाढ़ी बनाऊंगा तो बनाओ भैया धार जब चली जाएगी बार बार रगड़ते रगड़ते दाढ़ी नहीं कटेगी रगड़ते रगड़ते जब चमई निकल जाएगी खून बहेगा तब तुम्हें तो कष्ट होगा तो विधि यह मानना पड़ेगा नियम तत्सृष्टि तद तदेव अनुप्रविशत नियमित्वात सृष्टिकर्ता ने ईश्वर ने सृष्टि की रचना की सृष्टि की रचना करने के पश्चात सृष्टि के अंदर प्रवेश कर गए कैसे प्रवेश कर गए? नियम के अनुसार कोई गिर जाए तो टांग टूट ही जाएगी कोई नहीं टूट गई कोई आपका शत्रु छिपा नहीं है हथौड़ा लेकर वो आपके कोई नहीं में खटखट खटखट करके मार दिया रहा आपकी हड्डी को तोड़ दिया नियम है रास्ते में गिर जाएंगे तो टूटना ही है लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहे हैं आप अब नहीं मानते दाइने तरफ से जाते चल रहे मैं नहीं मानता लेफ्ट हैंड ड्राइव तो कितने बार बचते रहेंगे एक बार ना एक बार बूम होकर ही रहेगा रेड लाइट को नहीं मानता हूं मैं तो कह जीवन में समस्त क्षेत्र में विधि निषेध है उसको मानना पड़ता है अपचित ही काम्य मत सज्जना अपचित त्यागते वे काम्य कर्म को चौथा शिक्षा चौथा साधन है गृहस्थ के उद्देश्य से काम्य कर्म का त्याग करना पड़ेगा काम्य कर्म अर्थात कोई ऐसा कर्म है जिस कर्म को करने के पहले ही मैंने फल की आकांक्षा कर ली फल मिलेगा जरूर मगर मैं फल में खो नहीं जाऊंगा फल में डूबा नहीं रहूंगा अगर मेरे अनुरूप परिणाम न होए तो मैं टूट जाऊंगा खो जाऊंगा बिखर जाऊंगा ऐसे बात नहीं है यह हो गई ईश्वर केंद्रित जीवन यापन करने की कला प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड उनके हाथ में हमारे और आपके हाथ में परिश्रम है परिश्रम करते करते एक बार परिश्रम से चुग गए दूसरे बार परिश्रम से चुग गए मगर एक बार ने एक बार परिश्रम का फल मिलेगा पाप धो तो ऐसा कोई कर्म जिस कर्म को करने के पश्चात अनुसोचना होती है बेटर आई नॉट ऐसा अनुसोचना हो जाए दुख हो रहा है रिपेंटेंस आ रही है तो वही कर्म आपको पाप के साथ नियोजित कर रहा है सुकोमल वृत्ति सबके अंदर एक थर्ड डायमेंशन है उस थर्ड डायमेंशन को हम लोग कभी देखते ही नहीं इग्नोर करते रहते हैं मगर वही सुकुमल वृत्ति इनर कॉल हैं? एक इनर कॉल अंदर से एक आवाज आती है मत करो मगर उसको हम अनदेखी करके चले जाते हैं नतीजा बाद में जब हम ड्रिफ्टेड हो जाते बहुत तब हम सोचते हैं कि हाई रे क्यों किया मैंने मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है तो जितने भी ऐसे कर्म है जितने भी ऐसे विचार हैं यही हमारे पाश्चात्य और भारतवर्ष की परंपरा में जो विचार है इसमें मौलिक पार्थक्य यही है वेस्टर्न फिलॉसफी के अनुसार वो लोग कहते हैं कि आप कुछ भी चिंता करो चिंता में नायक दोष है कुछ चिंता में दोष नहीं है तो दिन में एक हजार बार आप किसी का खून कर सकते हैं मगर हमारे ट्रेडिशनल भारतीय संस्कृति में कहती है कहा गया है कि शुद्धता हमारे विचारों में भी, भी होना चाहिए बार बार मैं सोच रहा हूं उसको खून करूंगा खून करूंगा खून करूंगा सोचते सोचते एक दिन मैं कर ही दूंगा क्यों मैन गवर्नस बाई हिज था जैसा मेरे सोच वैसे मेरा कर्म होगा जैसे मेरा कर्म होगा वैसे मेरा कर्म फल होगा जैसे मेरा कर्म फल होगा वैसे मेरे आदत बनेंगी जैसे मेरा आदत बनेंगे फिर वैसे ये साइकिल बनता जा रहा है साइकिल बनता जा रहा है तो आदतों को कहीं ना कहीं ब्रेक देना ही पड़ता है तो परी धोई या तामरता तो उसको धोना चाहिए नहीं तो जैसे जो लोग रुई को करते रहते बीट करते करते हल्का कर देते गद्दा या रजाई कर रुई जब बहुत जम जाता है एक पटर पटर पटर क्या आवाज करते करते उसको वो लो लोग लाइट करते हैं तो उसको भी परिधुय काम करते हैं अर्थात विशुद्धीकरण भव सुख है तो दोष अनुसंधी ताम सांसारिक भोग में दोष को ढोड़ना चाहिए भोगे रोग भयम माने दैन्य भयम रूपे जराया भयम काये कृतांतात भयम भयम सर्व वस्तु भयानवितम भूविणाम वैराग्य मेवा भयम एकमात्र वैराग्य त्यागी अभय लखनऊ में जाइए अभी आपको कम से कम 500-700 ऐसे टांगे वाले बिचारे मिलेंगे जो आसिफ के वंशधर हैं कोई समय कहावत थी जिसको न दे मौला उसको दे आसिफ उदौला नवाब के वंशर बेचारे आज टांगा चला रहे हैं साल में एक बार मुहर्रम वाले दिन कोट वोट अच्छी तरह से पहनकर के जाते हैं अपना हिस्सा लेने के लिए किसी को सात रुपए किसी को नौ रुपए इमामबाड़ा में जो वहाँ पर साल का वो लोग हिसाब करके देखते हैं कितने इसके अंशदार हैं उनमें फिफ्टी उसके मेंटेनेंस और फिफ्टी उनके फैमिली डिसेंडेंट वालों को प्रपोर्सनेटली हिस्सा बढ़ जाता है तो सब में भय है वही कह रहे कि भवसुखे सुखे दोष अनुसंधी भव सुख में खोना नहीं है हम लोगों को दोष अनुसंधान करना है या अनुसंधान करने के लिए आपको जर्मनी में जापान में ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में कनाडा में जाकर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है एस डी की जरूरत नहीं है बस एक बार अपने अतीत के तरफ झाकी किसी का 60 साल 70 साल हम लोग की जो आयु है अतीत के तरफ झाके जहां जहां सुख को हमने सोचा था सुख मिला जहां जहां आनंद हमने सोचा था उसके पीछे भागे आनंद क्या क्या भागीदार हुए आनंद मिला नहीं मिला कोई भी ऐसा सुख नहीं मनुष्य के जीवन में जिसने कि दुख का रूप न ले लिया हो कोई भी ऐसा जीवन में आनंद नहीं है जो कि चरम निरानंद में परिवर्तित न हो चुका हो बस आदमी को इसको भूलना नहीं चाहिए अगर न भूले तो स्वतः सिद्ध उसके मन में वैराग्य आ जाएगा एनफ इज एनफ बहुत हो चुका नो मोर अलम इति किताब में कह रहे हैं भगवान अलम इति बस नो no मोर अब यही पर फुल स्टॉप अनल तो ये कह रहे कि एक साधन का अंग है आत्मेच्छा व्यवसायता एक शुभ इच्छा के पजर होना पड़ेगा हमको आपको जीवन में हायर थॉट्स ये जो आप लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से आते हैं ये क्या हो गया ज्ञान का प्रथम सोपान शुभ इच्छा आप लोगों से नजदीक बहुत लोग हैं एकदम दस मिनट में वह लोग मेट्रो से यहां पहुंच जाएंगे मगर क्या करेंगे उनके अंदर शुभ इच्छा जगती ही नहीं तो ये ज्ञान का प्रथम ये कह रहे हैं कि आत्मा को पाने की आत्मा के स्वरूप को भगवान को पाने की शुभ इच्छा को जगाइए ठाकुर कह रहे हैं कि आता अर्थात शरीफ अगर पक जाए तो उसको शोले के थर्मोकोल नेचुरल थर्मोकोल शोले के बक्से में रखना पड़ता है ताकि वो सर न जाए एक बार ईश्वर के तरफ अगर हमारा आपका मन लग गया तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी सांसारिक भोगवादी लोगों से हमको आपको अपने आपको बचाना पड़ेगा क्यों सफेद कपड़ों में कालीख बहुत जल्दी लग जाती है बहुत मेहनत से आए आप में जरा सा वैराग्य का उदय हुआ ईश्वर के प्रति इच्छा जगी मगर उसके बाद अगर उसको सजाए ना तो फिर वही शरीर केंद्रित मन चला जाएगा तो अच्छा, मगर सत्संग में आए उसके बाद भूल गए वो नहीं शुभच्छा में जो श्रवण किया उसको मनन करना पड़ेगा शुभेच्छा विचारणा इस पर विचरण करना पड़ेगा यही हमारी आपका चरिया होए चरिया क्या है हमारी आपकी जड़ चरिया? भूत चरिया? पशु चरिया? या देव भूतचर्या या देवचर्या भगवतचरिया भगवान कैसे चलिए भगवान क्यों सब धर्म की बात कहती है चाहे इस्लाम हो क्रिश्चियनिटी हो बुद्धिज्म हो जैनिज्म हो हिन्दुज्म हो सब धर्मे की बात कहती है कि हमारे भगवान बहुत दयालु है घन है क्रोध नहीं है उनमें कोई नहीं कहेगा हमारे भगवान कुरूप है सब लोग कहते हैं स्वरूप है मगर दयावान तो हम लोग उसको जीवन में उतारते क्यों नहीं उतारने का प्रयास ही नहीं करते क्यों शुभच्छा विचारणा उस पर विचरण नहीं करते वो उसको हम लोग अपने चरिया भोगवाती चरिया से ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं करते जब प्रयास करें भी मतलब तो तो फेबिल होता है कमजोर होता है तरज एक तरफ 10 किलो का कद्दू है दूसरी तरफ 500 ग्राम का एक वेट रखकर बेटा बोल रहा है कि पापा देखो ये उठ ही नहीं रहा ने बेटा और बढ़ा उसमें और रख एक किलो और रखा भी नहीं उठा दस किलो तुमको तो दस किलो रखना पड़ेगा तब तो अठपार होगा ना तो शुभे विचारणा तनु मानस तब हमारा मन अस तनुन होगा अंत में कह रहे हैं कि निज गृहम विनिरताम जिसको हमने अपना गृह मान लिया है ये घर है? घर जिसका मान लिया इसी को सजा रहे हैं सोचे कि यही मैं हूँ अहम देहा हम पवित्रो अस्मी अहम भगवतो अस्मे अहम ब्रह्म अस्मी ये भावना हम लोग सोच भी नहीं सकते हम क्या सोचते है बार बार अहम देहा मैं देह हूँ मैं देह हूँ मैं देह हूँ यादृशीर्भावना ये सिद्धि लवती तादृशी जिसके की भावना जैसी होती है जीवन में सिद्धि भी वैसे ही करता है तो कल ये पहला श्लोक हम लोगों ने देखा था आज आगे बढ़ते हैं अरे तो बहुत समय चला गया तो आज दूसरा श्लोक देखते हैं संग सत्सु विधीयता भगवत भक्ति दृढ़ाधीयताम शांति आदि परिचीयताम दृढ़ सद विद्वान उपसृप्यता प्रतिदिन तत्पादुका सव्यता ब्रह्मकाशरम अर्थताम श्रुतिशिरो वाक्यम सम्यता पूरा निचोड़ लगभग पंद्रह बीस श्लोकों का निचोड़ इसमें आचार्य भगवान श्री राम शंकराचार्य दिखते है क्या संग सतुविधि यसार में रहे कुछ दोष नहीं है इसमें सब प्रकार के कर्म भी करें उसमें भी दोष नहीं है मगर साथ ही साथ सत्संग भी उचितार्थ विधिलिंग में कह रहे हैं कि साथ साथ नित्य सत्संग नहीं करना पड़ेगा सत्संग नहीं करने से ठाकुर कह रहे हैं कि सोने के लोटे हो तो दूसरी बात चमक बरकरार रहेगी नहीं तो पीतल या तांबे के लोटे को रोज मांझना पड़ेगा नहीं तो उसमें ऑक्साइड लग जाता है कालिख लग जाएगा तो सत्संग सत्संग से क्या है सत्संग अर्थात सिर्फ गिरधारी साधु संयासियों का ही संग नहीं ऐसा संग जिसमें कि मन में सत भावनाओं का उदय होवे, भजन सुनिए सत ग्रंथ पाठ करिए वशिष्ठ रामायण में हम पाते हैं रामचंद्र जी जब वशिष्ठ देव से प्रश्न करते हैं कि भगवान बोलिए कैसे हम वनवास में रहे चौदह वर्ष बहुत सुंदर वर्णन हम पाते हैं वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ देव जी कहते हैं कि राम मैं तो जानता हूँ कि तुम साक्षात अलिख निरंजन अवतार राम हो पूर्ण ब्रह्म राम हो मगर लीला में तुमने मनुष्य का रूप धारण करते हुए मेरा शिष्यत ग्रहण किया है और लीला में मैंने भी तुम्हारा गुरु बनने का हामी भरी है तो ये बात सही है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए पहली बात मैं ये बताऊंगा कि वनवास शब्द त्यक्त एकांतवास तो उपयुक्त अपने आप को वनवास मत सोचो वनवास सब तक तुम सोचते रहोगे तुम्हारे मन में कभी न कभी आ ही जाएगा भाव कि मेरे साथ अन्याय हुआ है पिताजी ने मुझको कभी न कभी एक मनुष्य के रूप में आए हो तो एक वीक मोमेंट में ऐसा हो भी सकता है मगर अगर एकांतवास सोचो एकांतवास अर्थात साधना चौदह वर्ष बाद तुम राजा बनोगे राजा के लिए राजनीति नहीं है राजा के लिए राजस्त्र है शास्त्राणाम या श्रेष्ठ ये राजास्त्र जो भारतवर्ष का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है गांव का विलेज लेवल का पंचायत प्रधान क्या कर रहे हो उसकी पॉलिटिक्स से उसको क्या लेना देना रामायण महाभारत में तीन नीतिया पैरेलल चल रही है विदुर नीति भीष्म नीति और शकुनी नीति ज्यादातर क्षेत्र में हम और आप किसी समस्या का समाधान करने में जानते हुए जानते हुए शकुन के हिंदी नीति को अपनाते हैं नतीजा समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं बल्कि और भी समस्या आ गए इसलिए कह रहे हैं कि तुम इसको एकांतवास समझो वनवास नहीं एकांतवास तो कह साधना का अंग है क्यों चौदाह अभी तुम होते तो इतना अच्छे राजा तुम नहीं बन सकते चौदह वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात तुम एक उत्कृष्ट राजा बनोगे और ये चौदह वर्ष क्या करोगे तो सुनो तत् चिंतनम तत्कथनम अन्य अन्य तत्प्रबोधनम इस जंगल में अकेले जब रहो तुम राजन हे राम तत् चिंतनम उस ब्रह्म का ही चिंतन करना तत् चिंतनम तत्कथनम जब तुम लोग दो लोग गए तीन लोग रहोगे बस उन्हीं के बारे में कहते रहना ईश्वरीय प्रसंग नहीं तो शरीर के प्रति आ जाएगा तुम लोगों का मन कहा राज वैभव में थे और नंगे पांव जा रहे हो कंटका कीर्ण माँ जब सुन रही है जयराम में कीर्तिवासी रामायण रामचंद्र जी को कहते हुए सुना हे माते वसुंधरे मेरे लिए तो कुछ कष्ट नहीं है मगर कभी अगर भरत आए माते तो मां तुम अपने इन कंटकों को कांटों को पत्थरों को हटा लेना मां जैसे आकाशवाणी होती है वैसे ही वाणी हो रही है माते धरित्री कह रही है क्यों वत्स राम तुमसे भी क्या कोमल भरत के चरण है तुम बोले कि तुमको वो कष्ट नहीं हो रहा तो भरत को कष्ट होगा राम कहते नहीं माते मगर भरत के पाओ में जो कंकर लगेगा ना वो कंकर भरत के पाओ में नहीं वो मेरे हृदय में लगेगा भारत के पाओ में कांटा चुभे न चुभे मगर वो मेरे हृदय में चुभेंगे तो कहीं ना कहीं मैं स्वार्थ दृष्टिकोण को अपनाते हुए कह रहा हूँ की माते कुछ समय के लिए तुम कंटक शून्य हो जाना कंकर शून्य हो जाना माँ सुनते सुनते काली मामा को कह रही हैं देख देख काली देख ऐसा भाई का भाई के प्रति दृष्टिकोण और तू लोग सिर्फ झगड़ा करता रहता है धितकार है तुम भाइयों पर इस भाव में माँ तीन चार दिन तक डूबी रही बात नहीं कर पा रही है खाली बोल बोले आहा क्या भाई का भाई के प्रति आहा देखे सत्संग बार बार सत्संग सुनते सुनते सुनते सुनते एक बहुत मीठा न्याय है पुष्पाश्रय पिपिलिका न्याय वत, एक चीटी को भला एक कीट को भला कहा से वो शक्ति है जो कि देवताओं के चरण में चले जाए मगर वो चीटी या कीट एक फूल में था बगीचे के फूल में था पुजारी जी असिस्टेंट लोगों ने वो फूल उठाकर पुष्प पत्र में रखा पुजारी ने पुष्प को देवता के अर्घ के रूप में देवता के चरणों में अर्पित कर दिया तो फूल के संस्पर्श में रहते हुए वकीट या पिपली का चीटे, वह देवता के श्री चरण कमलों में जाकर बस गया यह हो गई सत्संग की महिमा हम हमें अपने भले ही वो सदगुरु न होए मगर वो सदगुण साधुओं में है जिनका संग करते हुए जिनका आश्रय लेने से निश्चिंत तो होकर हम रहेंगे ट्रेन में बैठकर करके कोई दौड़ता ट्रेन के अंदर निश्चिंत तो हम लोग खर्राटे लेते हुए सो जाएंगे समय आने पर गंतव्य स्थल में पहुंचा देगा तो सत्संग भी कुछ ऐसे ही है मनुष में भी हम बहुत गुणगान पाते हैं बिन सत्संग विवेक होइ राम कृपा बिन सुलभ न सोई तो राम के कृपा तो है नहीं तो आप लोगों का ऐसा गुरु प्राप्त कैसे होती बट वी वी हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि न कत न जाना बहुत ऑफकोटेड श्लोक निज परताप ताप द्रवय नवनीता और रही ताप द्रवय सुसंत पुनीता अतीत में जो कवि गण कह गए थे कि संत का हृदय नवनीत के समान है मक्खन के समान है ऐसे कवि लोग कुछ भी न जाना कतई न जाना क्या हुं? निज पर ताप द्रवई न बनीता मक्खन पिघलता तो जरूर है मगर कब पिघलता जब मक्खन पर ताप आए अपने शरीर पर मखन मक्खन फ्रीज में है बाहर फोर्टी डिग्री सेल्सियस ताप नथिंग टू तो डू विद मक्खन मक्खन निश्चिंत ठंडक में जमा पड़ा है जब तक मक्खन पर ताप ना आए मक्खन पिघलेगा नहीं मगर और ही ताप सुसंत पुनिता सुसंत घर दूसरों के ताप पर पिघल जाते हैं उसके बाद कह रहे हैं भगवतो भक्ति ही दृढ़ता भगवान के प्रति मोटा मोटी भक्ति करने से नहीं होगा हम लोग बोलते हैं हम भक्ति करते हैं भक्ति है हमें मगर वो निम्न श्रेणी का भक्ति है परा भक्ति नहीं है हुँ? भक्ति करते रहने से भगवान से हम सिर्फ देव देव देव आओ देव और देव भगवान और देव और देव और देव, और देव, और देव उससे संसार में और हम लोग फंसते चले जाएंगे तो भक्ति जिनमें अंत है उनके लिए भगवान भगवान ही रह जाएंगे भक्त भक्त ही रह जाएगा मगर भक्ति की भावना भक्ति दृढ़ दृढ़ा दृढ़ भक्ति को कहते हैं पराभक्ति पराभक्ति में भक्त भगवान का रूप ले लेता है भक्त भगवान बन जाता है लोकिया सामिप्य सारूप्य साचुज मृत्यु के पश्चात सालोकिया अपने इष्ट के लोक में गमन सामिप्य इष्ट के नजदीक नजदीक रहना सारूप्य ईश्वर अपने इष्ट देव का रूप को प्राप्त करना अंततोगत्वा तो सायुज्य ईश्वर के साथ अपने इष्ट के साथ युक्त हो जाना इसलिए ईश्वर के साथ जो भक्ति है इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं कि एकांतवास एकांत अर्थात एकांत चले गए वहाँ कलकत्ता से तीन युवक लोग आए मैं गंगोत्री में था वे लोग भी न जाने कितने सब सिनेमा ले गए लैपटॉप के अंदर डालकर सब सिनेमा देख रहे हैं चिप में क्या क्या है किसमें हद भी हो गई तो ये क्या एकांतवास हुआ एकांत अर्थात एक यंत यथा तथा एकांत एक अंत एक एक एक एक दो यही एक अंत क्या सोच का विचार का एक अंत ईश्वर संपूर्ण रूप से ईश्वर केंद्रित जीवन यापन करना वो एकांतवास नहीं एकांत में जाकर मोबाइल फोन ऐसा जगह जा रहे हैं जहाँ टावर फैसिलिटी है और रोज सुबह दोपहर शाम फोन कर रहे हैं तो एकांत कहाँ कहलाए फिर कह रहे हैं कि भक्ति को ते नहीं पूर्ण कुरु ऋषि अपने उन शिष्यों के उद्देश्य से कह रहे हैं जो लोग बस गृहस्थ होने को ही वाले गृहस्थ होने चले जा रहे हैं उनके उद्देश्य से कह रहे तेन ऐसे पूर्ण कुरु कुछ नहीं आप सब बुरा मत मानिएगा जिन मंत्रों का उच्चारण करते करते सांसारिक जीवन में बद्ध हुए अर्थात विवाह के मंत्रों का अर्थ देखिए प्राजा पत्नौ अग्नौ प्रजापति नामधारी अग्नि को साक्षी मानकर आज हम दोनों ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोगों का वैवाहिक जीवन जीवन में पूर्णता एक दूसरे के जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ही इति बैसठ घी आहुति कर दी ऐसे 24 प्रतिज्ञाएं आपने की चौबीस में से एक भी प्रतिज्ञा तथा रूप में सांसारिक चिंता को सपोर्ट करती ही नहीं सब आहुति सब आहुति उसका अगर आप हिंदी में या बंगला में अनुवाद देखे तो देखेंगे अरे सच लॉफ्टी आइडियाज वेर वपोर्ट अ टाइम बाय बाईस क्या प्रतिज्ञा हम लोगों ने की और क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए वो एक बस आचार मात्र बन गया न तो मंत्र का उच्चारण हम ठीक से कर सकते हैं न तो मंत्र का माने पंडित जी हमें बताते हैं तो कह रहे हैं कि ते नहीं से पूर्ण गुरु देखो तुम लोग गृहस्थ जीवन में जा तो रहे हो मगर अपने अपने जीवन में पूर्णता को लाओ जैसे कि सन्यासी लोग विरजा होम के माध्यम से अपने अपने जीवन में पूर्णता को लाने का भरसक प्रयास करते हैं ठीक वैसे ही आप सब ने भी प्रतिज्ञा की थी ब्रह्मचर्य जने के समय जो प्रतिज्ञा की वो भी इतने लफ्टी आइडियाज़, तो सब में ही इतनी उच्च विचारधारा हमारे सनातन धर्म ने हम लोगों को बांध के रखा है मगर हम लोग उसको मानते भी हैं, मगर जानते नहीं है हिंदी में यही कंफ्यूजिंग हो जाती है हम लोग अक्सर मानना और जानना पर्याय वाची सोच लेते हैं मानना जस्ट इन ऑर्डर टू एवॉड एनी पर्टिकुलर आर्गूमेंट चलिए यार मान लिया बस अब तो खुश मान लिया मगर जाना नहीं मैं वही करूंगा जो तक कर रहा था ए? तो करे की नहीं से पूर्ण गुरु जीवन में परिपूर्णता लाओ परिपूर्णता नहीं होने से अहंकार रहेगा और अधजल गरी छलक जाए जब तक जीवन अपूर्ण है अहंकार उसको पूरा करके रहेगा और अहंकार जब तक है छलकता हुआ पूर्ण कलश कभी छलकेगा नहीं ऊट अपने आप को सोचता है मैं सबसे ऊंचा संवती बन गई अब आया उठ पहाड़ के नीचे ऊट दिख रहा क्या हुआ मैं बाएं तरफ तो देख रहा हूँ दाएं तरफ क्या हुआ? कुछ नहीं दिख रहा मुझे उसको मालूम ही नहीं है कि दाएं तरफ तो पहाड़ है वो जरा सा गर्दन को घुमाया दिख रहा अभी भी ऊपर नहीं देख पा रहा और घुमाया और घुमाया दिख रहा अरे बाप रे बातना ऊंचा मेरे गर्दन से इतना ऊंचा तब ऊँट एकदम सामने गर्दन को सीधा कर लिया अर्थात अब आया उठ पहाड़ के नीचे अब उसका अहंकार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से दमन मगर कब तक उसने मान लिया इसको कि मुझसे भी ऊंचा कुछ है अस्तित्व में मगर जाना नहीं इसलिए फिर सेना तान कर चल रहा है फिर तो वही कह रहे इसके बाद वाला तो बहुत बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है क्योंकि शांति आदि परिचयता शांति इत्यादि को गीता के सोलह अध्याय में है सोलहवीं अध्याय में पहला तीन श्लोक दैवी संपद और आसुरी संपद इन संपद को जानना बहुत जरूरी है ये संपद मानो के धन संपत्ति है हमारे आपके लिए ट्रेजर संपत्ति है मगर आज सच संपत्ति से हमारे समस्या का समाधान नहीं मिलेगा आपके पास दस हजार रुपये बहुत भूख लग गई खाना कुछ भी नहीं है तो क्या आप दस हजार रूपये के नोट को चबाते चबाते अपना बुक मिटाएंगे, प्यास बहुत लगी पानी कुछ नहीं है तो क्या दस हजार रूपये को पीते पीते आप बुक मिटाएंगे, प्यास मिटाएंगे? विनिमय सॉपिक्स करेंसीज आर टू तो बी एक्सचेंज्ड, एक्सचेंजेबल वैल्यू। तो जो संपद है इस संपद से आप सुख खरीद सकते हैं इस संपद से दुख खरीद सकते हैं सुख क्या है वे कार्य जिससे कि मेरा व्यक्तित्व का अंत करा बड़ा हो गया सुख मिला ईश्वर का सान्निध्य पुण्य मिला मानो कि मनुष्य पुल के बीच में खड़ा है ब्रिज के एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ नरक है एक तरफ वह पुण्य खरीद सकता है एक तरफ पाप को खरीद सकता है पाऊ वही है एक ही पाऊ इधर भी जाएगा वही पाँव इधर भी आपको लेस जाएगा बस यू टर्न लेने की जरूरत है जिस गेट से आप लोग मंदिर के अंदर आए ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है कि एंट्रेंस अलग एग्जिट का अलग गेट है इसी गेट से आप बाहर जा सकते हैं बस जरूरत है कि यू टर्न की यू टर्न लेना पड़ेगा जिन सीढ़ियों से आदमी नीचे उतर गया है ऊपर उठने के लिए भी उन्हें सीढ़ियों के ही दरकार है बस जरूरत है उसके चेहरे को घुमा लेने की तो पुण्य कब है जब ईश्वर के तरफ हमारा आपका चेहरा रहता है एक ही पांव है एक ही मन है एक ही अंतकरण है भावना अलग है या भावना भावना सिद्धित मैंने भी किसी के पेट में चाकू मार दिया मेरे को पंद्रह हजार ले लिया डॉक्टर ने भी ऑपरेशन करके पंद्रह हजार ही लिए एक उसने भी चाकू चलाया मैंने भी चाकू चलाया मगर दोनों के भावनाओं में तारतम्यता थी मेरे उससे पाप का वृद्धि हुए, उनके चाकू चलाने से कर्तव्य कर्म को उन्होंने नियोजित किया उसमें तो कह रहे हैं कि शांति एक अन्यतम दैवी संपद है कौन व्यक्ति भला ऐसा होगा संसार में जो जीवन में शांति नहीं चाहता हो अगर पूछे कि आप लोगों में से कौन शांति चाहते हैं, एक हाथ नहीं उठाएंगे सब लोग दोनों हाथ खींच देंगे हां हां हाँ स्वामी जी हम हम मगर कब शांति चाहते, है? चाहते हैं जब हम अशांति की अवस्था में रहते हैं तब शांति चाहते है और अशांति की अवस्था में रहकर शांति का प्रत्याशा करना मानो की घर में जब आग लग गई हो तब खुआ खोदना तो अशांत मन में शांति को साधी नहीं जा सकती शांति को तो तभी हम आप साथ पाएंगे जब हमारा मन शांत है स्वामी विवेकानंद एक विख्यात चिट्ठी में लिख रहे हैं सिस्टर मेरी हेल को ओनली अट माइंड कैन स्प्राउट पीस इन लाइफ सिर्फ और केवल सिर्फ एक शांत मन से ही जीवन में शांति का उदय हो सकता है शांति स्प्राउट बीज में अंकुरण जर्मिनेट कर सकता है हमारे आपके जीवन में शांति कब अगर हमारा आपका मन शांत हो मगर अशांत अवस्था में शांति सदी नहीं जा सकती शांतादि परिचयता शांति को जीवन में उतारते उतार ऐसे एक मेंटल अवेयरनेस एक मेंटल प्रिपरेशन है मानसिक रूप से आपको प्रस्तुत रहना पड़ेगा कुछ नहीं मुझे शांत रहना है बस ये आपका डोमिनेटिंग थॉट बन जाए लेट इट बी योर डोमिनेटिंग थॉट, रिसेसिव थॉट नहीं एक दबाव थॉट नहीं ठाकुर कह रहे जो मूलिका तो उसकी डकारे मूल खी आएगी है? जो खीरा खाता है डकारे खीरे की आएगी तो होने चाहिए हमारे आपके अंत करण से इस शांति की ही डकारा है हमें शांत रहना है हमें शांत रहना है हमें शांत रहना है सर्वावस्था में यही चलता रहे यही चलता रहे यही चलता रहे तो कभी अशांति आएगी नहीं अशांति आने के पहले ही सावधानी बरत लेंगे हमारा आप है कह रहे कि शांति आदि आदि अर्थात ये पूरे शांति वर्ग पूरे जितने भी शांति है तो शांति और अभयम सत्व संशु अंतकरण की शुद्धिता मनुष्य का व्यक्तित्व दोहरा चेहरा में होता है डुअल पर्सनालिटी, एक बाहर का और एक हमारा हाथी का दांत दो होते हैं दिखाने के लिए और एक अंदर खाने को चबाने के लिए तो मनुष्य कभी दोहरा अस्तित्व है सब कुछ मनुष्य के जीवन में दोहरा द्वारा द्वंद्व समास तत्पुरुष समास में हमको अपने आप को प्रतिष्ठित करना है कहाँ से ऊपर उठना है द्वंद्व समास से सुख दुख ज पराजय लाभ नुकसान सब समय हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस मनुष्य सब समय अच्छा चाहता है एक बच्चे को ले जाइए पतंग खरीदने के लिए वो भी छोटा पतंग से संतुष्ट नहीं होगा नहीं पापा वो वाला पापा वो वाला बड़ा वाला कंचा खरीदने गया मार्बल छोटे छोटे मार्बल से संतुष्ट नहीं होगा बड़ा मार्बल चाहिए उसको जो कार खरीदने जाएगा बड़ा कार चाहिए जो गाने खरीदने गाने का रिकॉर्डिंग खरीदने जाएगा जाएगा बेस्ट सॉन्ग चाहिए उसको सब समय हम बाजार में बेस्ट चीज के पीछे भागते हैं बच्चा भी जानता है बेस्ट क्या है उसको भी शांत आप नहीं कर पाएंगे बेस्ट वो सभी बेस्ट के पीछे भागते हैं मगर बेस्ट ज्ञान के पीछे नहीं भागते हैं। भगवत ज्ञान के पीछे हम नहीं भागते हैं। इसमें द वर्स्ट ज्ञान के पीछे हम भाग रहे हैं क्या वर्स्ट ज्ञान संसार को भोगना द वर्स्ट एवर पॉसिबल नॉलेज कभी भोग पाएंगे ही नहीं भोगा भोगान भुगता वे वोक्ता तपो न तपतम व तपता कालो न या तो वे व याता भोगा न भुगता वयमेव व हम क्या भोग करेंगे महाकाल ही हम लोगों को भोग कर ले रहा है भोगा न भुगता वयमेव में व भुगता तपो न तपतम व्यय ए अरे हम क्या तप करेंगे तपस्या करेंगे महाकाल हम लोगों को ही तपाया जा रहा है अधिभतिक अधिदैविक आध्या, आध्यात्मिक इंद्रित आप से तापित हम ही जलते जा रहे जलते जा रहे तो ये शांति आज के जमाने में और अधिक हमको आपको शांत होना पड़ेगा क्या हो चारों तरफ अशांत लोगों का भीड़ है विक्षिप्त लोगों का जमावट असंतोष लोगों के साथ सुबह से रात तक असंतुष्ट से जो लोग भुगत रहे बीमार मानसिक रूप से बीमार है उनके पास अपने दुख को देने के अलावा उनके पास अपने विक्षिप्तता को देने के अलावा कुछ है ही नहीं तो हमको आपको वो क्या कष्ट देगा वो क्या दुख देगा वो तो अपने परेशानी से खुद ही जला जा रहा है उसके पास देने लायक और कुछ है ही नहीं बस जरा दुख है वही दुख दे दिया जरा असंतोष है उसके पास वही असंतोष वो दे रहा है विक्षिप्तता है उसके पास वही विक्षिप्तता दे रहा है अपने दुख विक्षिप्तता देकर थोड़ी देर वो किसी तरह से जी ले रहा है इसके अलावा जीने के पास उसके पास कोई चारा नहीं है तो वो असंतुष्ट हो रहा है इसलिए उसके व्यवहार से मैं भी असंतुष्ट हो जाऊं अच्छा कुत्ते ने आपको काट लिया तो दौड़ करके आप भी कुत्ते को काट लेंगे सार ने आपके पास सींग मर दी तो आप भी जा, सार सा, के पेट में था और से, से, से, से, से, रगड़ देंगे क्या करेंगे आप उसके तो पास और कुछ है नहीं देने के लिए ये बीमारी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है एपिडेमिक हो गया अब लोग गए कहीं पर महाराज ने भेज दिया रिलीफ करने के लिए बरसात फ्लडेड पानी तो उतर गया मगर जगह जगह जगह जगह पानी जमात है पीने का पानी भी अशुद्ध हो गई वहां पर एपिडेमिक फैल गया तो जहां पर ये बीमारी एपिडेमिक फैल गई वहां के आपको और सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है ताकि मुझमें ना यही है, एपिडेमिक आ जाए मुझको ना ये छुआछूत वाला रोग पकड़ ले तो हमारे आपके चारों तरफ यही छुआछूत ही है मतलब यही रोग है छुआछूत वाला विक्षिप्तता से सावधान आना पड़ेगा संतोष दुख उसके पास और कुछ नहीं है किसी के व्यवहार से आप दुखी मत होइए वो क्या दुख आपको करेगा वो तो खुद ही बेचारा दुख है, है। अमृत तो देता कृष्ण जब पूछ रहे है नाग्या को अरे तुम सबको करता जा रहा प्रभु तुम नहीं तुम तो उसको दिया मेरे पास अमृत अगर तुम दिए होते तो मैं अमृत देता क्यों तो कह रहे कि इन सबको परिचयता जीवन में साधकों के सदगुणों को देखते हुए महान गुणों को देखते हुए जीवन में उतारना पड़ेगा जानना पड़ेगा कि क्या है जाने बिनु न होय या बिनु परती हो न प्रीति क्या गुस्सा में जी लिख गए कह रहे कि जाने वो बिन न हो होई परती थोरिटिकली तो जानिए अब दीज आर दर्च टू बी अडॉप्टेड मी एज एन साधक एज ए साधक साधक के रूप में ये सब गुण मुझे होने चाहिए तो आप पहले तो देखिए तो आइडेंटिफाई तो करिए हैं एक्नॉलेज करिए उसको उसके बाद अपने जीवन में पालन करने का बर्षक प्रयास करेंगे बारवा गुण है दृढ़तरम कर्मा संत्यजताम हम सब अपने अपने कर्मों से के सूत्र से बधे पड़े हैं आज अगर मैं दुखी हूं तो नो बडी एल्स इज टू तो बी ब्लेम्ड बट देन देट ऑफ माई ओन कर्मा हम लोग दुखी अगर हैं तो दूसरों पर दोषारोप करते हैं मैं अगर दुखी हूं क्या मैं दिल्ली के सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को मैं दोषी करूं सेंट्रल गवर्नमेंट को मायावती को सपा सरकार को बसपा सरकार को फुलिश आईडियाज न बडी एल्स बट दैट ऑफ माय ओन सेल्फ इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम टुडे। साधु जीवन में 40 वर्ष हो गए मुझको अगर ठीक ठीक समय ठीक ठीक सिद्धांत में लिया होता तो आज मेरे जीवन का इतिहास कुछ और ही कहता चालीस से वर्ष का समय कोई कम नहीं है बयालीस वर्ष कोई कम नहीं है बारह वर्ष में पूरा युग होता है आमूल परिवर्तन हो जाता है तो तीन युग से भी ज्यादा हो गए तो क्यों नहीं हो पाया मैं संघ को दोष दो रामकृष्ण संघ अपने महंत महाराज लोगों को दोषारोप करू खुद को ही दोषारोप करना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद कहते हैं लर्न टू पुट द व्हील अपॉन योर ओन शोल्डर जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेना सीखिए तो एक ना कि दृढ़तरम कर्माशु जो दुखदायी वृत्तियाएं हैं हमारे मन में जो उठती हैं संत्यज्यम उनको सम्यक रूपेण त्याज्यम उसको त्यागना पड़ेगा उस स्थान को अगर एक नौकरी में आपको बार बार दुख मिल रहा है जॉब आप सेटिस्फैक्शन नहीं है तो छोड़िए उसको आपका अंतकरण की आवाज को सुनने का प्रयास करिए दुखी मत होइए एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी अवेटिंग फॉर यू तो जहां जहां मन में दुष्चिंता लगातार जिस मित्र के साथ मित्रता करने पर आप प्रफुल्लित ना हुए तो फिर जान लीजिए कि कुछ खोट है उसके मित्रता में तो उसको दृढ़ उत्तर करके उसको काटना पड़ेगा कि मूल उपनिषद में अन्वयम पुरुष श्रेष्ठ पुरुष को अन्वय करिए सिंटेक्स करिए उसको चुनिए बहुतों के भीड़ में से देखिए डाइजनस फोर एफरिज्म वेस्टर्न फिलोसॉफी में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है वेस्टर्न फिलोसॉफी के छात्र यहां पर जो लोग जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने डाइजिनस पिता गुरुस के गुरु थे सोक्रेटस सोक्रेटस के गुरु डाइजिनस चार सूत्र हैं ही नोज नॉट ही नोज नॉट एंड ही नोज नॉट अवॉइड हिम ही नोज नॉट ही नोज एंड इन नोज नॉट टीच हिम हि नोज हि नोज नॉट एंड इन नोज नॉट वेक हिम हि नोज हि नोज एंड ही नोज फॉलो हिम कि उसको पता नहीं था कि वो गलत कर रहा है आपने बताया कि भैया तू गलत कर रहा है अभी नहीं सुना वो और बाद में अभिज्ञता से भी नहीं समझ पा रहा ठोकर खा रहा है फिर भी अपने आप को सुधार करने के बिंदु मात्र उसमें प्रयास नहीं है हि नो इज नॉट हि नोज नॉट एंड हि नोज नॉट एवॉड हिम ऐसे मित्र के साथ ऐसे रिश्तेदार के साथ अगर अब भी आप संग करें उठना बैठना बरकरार रखे मित्रता को कायम रखे तो फिर उनके तन्मात्रा से आप भी परिचालित हो जाएंगे उनके गुण आप में भी आ जाएंगे कब आ गए आपको ही पता नहीं चला क्यों हैड योर तन्मात्री ग्रेटर देन देट ऑफ एम देन डेफिनेटली वुड बी मोटिवेटेड बाई योर प्रेजेंस बायर सेंग्स बायर डिक्टम्स लॉन्ग बैक मगर आपके बार बार उसको चेतावनी तनिक भी उसके जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं है अर्थात कहीं ना कहीं उसमें आपसे ज्यादा मानसिक शक्ति है तनमात्र है तो टैग ऑफ वार रस्सी खींचा खींची में जिधर शक्ति ज्यादा है उधर ही लोग चले जाएंगे पाप तो की और उसमें के बीच शक्ति ज्यादा है उसकी अगर तो आप भी अनजाने में ही उसके तरफ चले जाएंगे कितने ऐसे मित्रों को देखा वो लोग समझा रहे अरे तू सिगरेट पीना छोड़ देने मत सिगरेट तेरे यार तो कर, फिर भी मित्र अरे उसने भी सिगरेट पकड़े तू तो उसको मना करता था यार यार उसने क्या करा उसने पकड़ा दिया अरे वाह तो क्या ये जानता था सिगरेट पीना गलत है इसलिए है कभी उसको चेतावनी भी देता रहता था मगर वो मानता नहीं था वही से भरोसा वो इसको बोलता है पीना यार पीना देखना देखना पी बस पीना शुरू कर लत पड़ गई knows knows knows not he knows and he knows not and teach मुझको पहले पता नहीं था कि वो गलत कर रहा है आपने बताया समझ गया गलत कर रहा है मगर अब तक की अलत पड़ चुकी है आदत पड़ चुकी है सुधार नहीं कर पा रहा है उसको teach हिम लगे रही है उसको सिखाइए शिक्षा दीजिए उसको एक दिन एक दिन वो आपके गुणों से गुणान्वित होगा हि knows उसको पता है गलत कर रहा है he knows not. अब आप उसको बोले अभी नहीं समझ रहा है, बाद में भी नहीं समझ रहा है वे की उसको झकझोरना आपका कर्तव्य बन जाएगा झकझोर दी जिसको बाबा बच्चा करके पीठ में हाथ फिरते फिरते समझाने से नहीं है उसको झकझोरना आपका फर्ज बन जाता है और समाज में ऐसा कोई जिससे मिलने के साथ आप दो चार बातें करने के साथ ही आपको पता चला हिन्ज आपसे ज्यादा जानता है वो हिन्नोज आपकी समस्याओं का उत्तर भी उसके पास है एंड ही नोज आज आपने कुछ समस्या उसको दी अपने व्यक्तिगत उसके पास उसका उत्तर है तो फॉलो हिम उसको आप अनुसरण करिए सत विद्वान उप्रियता गुण कह रहे हैं कि जो विद्वान है सत विद्वान दो विद्वान है एक तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग राम मैं दो प्रोफेसर को जानता हूं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अरे राम गीता मूल तो कंठस्थ है शंकर भाष्य भी लगभग कंठस्थ दूसरे प्रोफेसर कठोपुनिषद प्रश्नोपनिषद के शंकर भाष्य तक तो पूरा कंठस्थ मगर श्रोतिय तो है बोलो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ दोनों के दोनों गुण होने चाहिए तो निचक मात्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेक्चरार से नहीं होगा वो लोग श्रोतीय हो सकते हैं कंठा मगर ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो इसलिए उनके पास जाइए मूल उपनिषद में है आचार्य प्रियम धनमागत्यम आचार्य के पास गुरु का जो प्रिय धन है वो उसको दीजिए तो क्या हम देखेंगे पूछेंगे कि आप सिगरेट पीना पसंद करते हैं तो हम गुरुदेव को सिगरेट नहीं है या चाय बढ़िया बढ़िया एकदम ग्रीन टी और तुलसी टी ऑर्गेनिक ये सब ज्यादा जगह कम देंगे यही पर पर्सनालिटी क्लैश हो गई गुरु और शिष्य का हर एक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य सक्सार से मन उठे और ईश्वर में मन जाए ब्रह्मनिष्ठ हो मेरा शिष्य भी और शिष्य चाहता है कि मेरा बिजनेस अच्छी तरह से चले लॉयर अगर तो मेरा केस और भी अच्छा तरह तो चले और संसार में मेरा मान प्रतिष्ठा बढ़े मगर गुरु चाहते हैं कि इस संसार से इसका संबंध टूट जाए शिष्य चाहता नहीं ये तो प्रदेश गुरु से कुछ फायदा नहीं हुआ चलो एक और बड़े गुरु के पास जाए महामंडलेश्वर के पास इससे भी नहीं हुआ महा महामंडलेश्वर के पास जाए क्या शिष्य चाह रहा है कि मैं संसार से बध और गुरु चाह रहा है कि मेरा शिष्य संसार से शिष्य का संबंध तो तोड़ू तो शिष्य का गुरु का प्रिय क्या है धर्मात्मा प्रमदितव्यम यही सबसे प्रिय है गुरु का क्योंकि देखो मैंने जिस धर्म के बारे में आज तुमको बताई इस तरह से चिंतन करो इस तरह से ध्यान करो इस तरह से जप करो इस तरह से पूजा करो धर्मां न प्रमोदितव्यम कुशला प्रमोदितव्यम बुद्धियय न प्रमोदितव्यम होना तो होने में कभी भी प्रमाद ग्रसित मत हो क्या होना और बेस्ट भक्त होना अब है दूसरे के तुलना में आप अच्छे हैं, मगर ये यह इतनी यहीं पर नहीं हो गई माँ कह रही है बाबा आरो भालो पर चेष्टा करो माँ के श्रीमुख से चार महावाक्य ठाकुर कह रहे हैं कि वो के कम है वो यहाँ की शक्ति है साक्षात सरस्वती है तो सरस्वती बांग्मी ब्रह्म का रूप है वेद वेद को वांगमयी सरस्वती का रूप माना जाता है और मारूपी सरस्वती के भी चार महावाक्य है भक्तों को दीक्षा देने के पश्चात कहा करते थे बाबा आरोप भालो हवा आरो चेष्टा करो टेक इन फॉर ग्रांटेड दैट यू रैंग बेटर मगर इसी पे सेटिस्फाइड नहीं हो स्टिल एम्पल स्कोप इज देयर ऑफ बिकमिंग स्टिल बेटर स्टिल बेटर स्टिल बेटर ये कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए और अच्छा होने का भरसक प्रयास तो वही कह रहे हैं कि चौदवा साधन उपनिषद में उद्देश्य से कही गई प्रतिदिन सेव्यता रोज उनके पादुका का सेवा करता था आप अपने गुरु जी का चप्पल लेकर चलाएं जैसे भरत राम का पादुका लेकर चला के पूजा क्या जा जाकर पादुका करे दादर पादुका करे जो कुछ करता मैं नहीं करता मैं निमित्त मात्र हूँ मेरे भैया का पादुका ही सब। तो क्या आप भी हो गुरु जी का पादुका अक्षर कर सके पूजा करेंगे गुरु जी का चप्पल जूता लेके भाग जाएंगे घर में नहीं नहीं ये तो था तो उनका पदांग को सरण करिए जो मार्ग आपको बोल गए हैं तानी आचरत नियतम उनके द्वारा कहे गए उपदेश का आचरण नित्य करिए ऐसा वह पंथा सुकृत लोके इस लोक में सुकृत को अर्जन करने के लिए उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं अपने उन शिष्यों को जो लोग कि बस अभी ग्रस्त बने तो अभी ग्रस्त बने गुरुकुल छोड़ कर वो लोग संसार में माता पिता के पास जा रहे हैं ग्रस्त होने के लिए उन लोगों को यह कह रहे हैं कि तानि आचरत ऐसा वह पंथा सुकृत लोग बुद्ध चरण जी को एक शिष्य कह रहा है अच्छा महाराज आप क्या मानते हैं क्या सोच आपका ध्यान से हो जाएगा ये जो ध्यान आपने सिखाई इज एम एफ ये विस ग्रेजुअली यू ओपन सीक्रेट्स टू अस नहीं बेटा ये तो जो मैंने कहा कि तुम ध्यान कर पाओगे अगर कर सको तो कोई कठिन तो लगा नहीं मुझको तो आपने जो पद्धति सिखाई कठिन तो लगा नहीं बुद्धानंद जी कह रहे हैं कि देखो ध्यान की प्रक्रिया में कठिनाई नहीं है मगर नियमानुवर्तिता में नित्य करने में रेगुलरेटी मेंटेन करने में कठिनाई है जी महाराज ये बात सही कही है, उपकाई आ जाती है उबाई अच्छा अखबार पढ़ते हो जी महाराज अखबार में उपकाई नहीं आती टीवी सुनते हो जी महाराज तो टीवी में उपकाई नहीं आती अर्थात ध्यान प्रक्रिया से ही कुशल हम लोगों का होगा सुकृत होगा मगर कब नियमित रूप से उसको जीवन पर उतारने में पन्द्रवा श्लोक ब्रह्म काक्षरम अर्थ्यता ब्रह्म का एक जो अक्षर है उसके अर्थ को जानकर उस अर्थ में डूबे रहो ब्रह्म एक अक्षरम एक अक्षर है ओम ओम ओमकार ओंकार का अर्थ जानकर ओमकार में डूब जाओ जो हम लोगों का इष्ट मंत्र है उसमें चार अलग अलग शक्तियों का समन्वय है मानो की चार इंजन है और अकेले मुझको खींचने के लिए चार इंजन है उसमें प्रणव है ओम है इष्ट देव का नाम है एक बीज है हुईंग हु क्लिंग क्लूंग ऐसे अलग अलग बीज में से एक बीज होगा और प्रपत्ति सूचक नमक है ये चार बेसिक इसका अलावा एडिशनल कुछ और हो सकता है मगर ये चार चीज बेसिक चीज ये होगा ही होगा ये चारों के चारों अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। उनका शक्ति और बढ़ जाता है उनके आधार से आधार यहां से कहा गया यहां पर अध्यात्म इसके बाद जब मैं आया सोच जो सात दिन के लिए आया और महंत महाराज ने सेक्रेटरी महाराज ने कहा स्वामी जी निखिल महाराज इस बार आप अध्यात्म रामायण कही अच्छा अध्यात्म रामायर को प्रसाद दिन कथा चली महाराज एक घंटे मैंने को, अच्छा ठीक है दो घंटे आप लोग मेरा जी हो गए दो ढाई घंटे ऑफिसियली ढाई घंटे अन ऑफिशियली तीन साढ़े तीन घंटे अध्यात्म रामायण सुनते सुनते उठने की इच्छा नहीं हो रही सातवें दिन हमने कहा जाते वक्त सब लोग चले जाइएगा बाहर दो मूर्तिया है एक एक मूर्ति लेकर चले जाइएगा जिसकी जिसकी रुचि है एक रावण की मूर्ति एक राम की मूर्ति तो रावण का मूर्ति कोई लेगा गलती से मिलेगा मगर अगर रावण की मूर्ति सोने की हो जाए तो राम की मूर्ति मिट्टी की है रावण की मूर्ति सोने की है तो कोई राम को नहीं उठाएगा सब रावण को मगर रावण को रावण के लिए नहीं रावण को सोने के लिए लेगा हा? तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्माक्षरम अर्थता। उस ओम को ब्रह्म का एक मात्र है अक्षर बाद बाकी सब अक्षर है क्षय अर्थात सब्जेक्ट टू पेरिश ठाकुर कहकर सब झूठा हो गया एक मात्र ब्रह्म झूठा नहीं हुआ झूठा क्या है हुआ सबका उच्चारण कच्चा कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग फवर जितना भी सब उच्चारण हो सकता है ब्रह्म का उच्चारण ओम का उच्चारण नहीं हो सकता ये ओम ये शब्द वाच्य अर्थवत् में उच्चारण नहीं हो पाएगा इसका बोधे प्राण बोझे जार तो वही कह रहे हैं कि अर्थात अहम ऊ अर्थात एत मथात न अस्मी अहम एतत न मैं ये नहीं हूं मैं ये नहीं हूं मैं ये नहीं हूं मैं ये नहीं हूं ये मेरा है ये जगत संसार में जो कुछ है सब मेरा है मैं नहीं हूं ये कुर्ता मैं नहीं हो, चश्मा मैं नहीं हो, ये मेरा है संबंध ने सस्वती विभक्ति सब में संबंध, संबंध, संबंध, मैंने मेरे साथ संबंध एक नाता जोड़ लिया ये मेरा है ये मेरा है कल तक ये मेरा नहीं था जो कल तक मेरा नहीं था आज मेरा तो कल भी नहीं रहेगा वो इजी टू अंडरस्टैंड तो एकदम मम नस्ते अ तीन मिलाकर हुआ ओम ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है तो क्या है अहम इदमस्ती मैं ये हूं ये मेरा नहीं है मैं ही हूं हम बोलते शरीर ठीक नहीं है मेरी तबीयत ठीक नहीं आज मेरा मन ठीक नहीं मैं मन ठीक नहीं हूँ नहीं बोलता मैं अलग हूं मेरा मन अलग है मेरे सिर में दर्द हो रहा मैं सिर में दर्द हो रहा नहीं बोलता मेरे शरीर अलग है मैं अलग तो कह रहे कि ब्रह्म अक्षरम इस ब्रह्म के अक्षर को जानकर ओम को जानकर ब्रह्म प्रश्नो परिषद बहुत सुंदर है छह बेस्ट छात्र अलग अलग ऋषियों से निकले वे लोग गृहस्त में नहीं जाएंगे उन लोगों ने सुना है कि हिमालय में पिपलाद का आश्रम दधीची मुनि का पुत्र दधीची जब अग्नि में प्रवेश कर गए उनकी पत्नी भी स्वमरण अब मेरे पति ने दे, जब देवताओं के लिए अपना अस्थि को दे दिया तो मैं जी के क्या करूंगी वो भी चले गए उनका छोटा बच्चा बेटा एकदम छोटा वो बेचारा क्या करेगा तो नहीं मैष में हिरण के दलों के साथ झुंड के साथ वो रहना शुरू कर दिया दधीची का बेटा और हिरण के बच्चे लोग पीपल का पत्ता खा रहे हैं वो भी पीपल का पत्ता खा रहा है दूसरे ऋषियों ने जब ये देखा अरे ये तो दधीच का बेटा हिरण के साथ ये भी पत्ता खा रहा है हिरण लोग के झुंड के साथ बहुत दोस्ती हो गई तो उसको ले आया तो उसका नाम वहीं से पिपलाद हो गया ये पिप्पलाद 18 में मास्टर्स पीएचडी कर रखा था मानिए कि सभी उसके पास कृषि रसायन ज्योतिष या फिर मनुष्य का ये सब ट्रीटमेंट सब के बारे में वो महारत हासिल थे तो छह बहुत मेधावी छात्र लोगों ने सोचा कि नहीं अब हम उनके पास जाए पिपलाद के पास गए जाके बोलने लगे हम आपके पास आए ठीक है पहले तुम एक साल आश्रम में रहो और ध्यान करो कुछ कर जरूरत है एक साल ध्यान करने के बाद भी अगर कुछ जिज्ञासा रहे तो एक एक करके आना तो एक साल रहे उनके आश्रम में तपस्या की एक एक करके आए एक एक करके आए तो छठे शिष्य ने उनसे प्रश्न किया तो छह प्रश्न है पांचवे पांचवे शिष्य ने प्रश्न किया ओमकार के बारे में ओमकार के बारे में बहुत हम लोगों ने सुना तो आप किस मुख से सुनना है देखो जो प्रकृति का ध्यान करता है ना वो अक्के ऊपर ध्यान करता है अम या ओमकार के आके ऊपर जो ध्यान करता है वो ए जिकल्टी बी जिकल्ट आके ऊपर जो लोग ध्यान करते हैं वो प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं प्रकृति के ऊपर जो लोग मनन करते हैं वो आके का ही ध्यान करता है न्यूटन पिपलाद के अनुसार प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न के अनुसार न्यूटन ने आका ध्यान किया जिससे उसने गिरते हुए सेव को ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार कर लिया शोध किया उसके पहले नहीं थे ऐसे उन्होंने कोई नया चीज नहीं किया था मगर प्रकृति का ध्यान करते करते आर्कमेडीज ने रिप्लेसमेंट उछाल का ध्यान कर लिया, ध्यान करते करते आ, आ का ध्यान करते करते जागतिक सफलता मिलती है जब वो के ऊपर ध्यान करते हैं ये जागतिक जो सफलता मिली इसको सर्वांगीण या सार्वभौमत्व कैसे किया जाए अर्थात एक ने साइंस का आविष्कार किया एक ने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया ऊ के और माँ के ऊपर जो लोग ध्यान करते हैं नए बच्चा नए बच्चा और नहीं बस आनंद के लिए आनंद के खोज में वे लोग चले आते हैं न्यूटन अपने अंतिम दिनों में कह रहे हैं कि मेरे जिंदगी भर क्या किया कुछ नहीं से? समुद्र के किनारे ज्ञान समुद्र के किनारे कुछ पत्थरों को ही तो मैं बटोरता रहा तो यही कहने की अंतिम सोल दूसरे श्लोक का श्रुतिशिर वाक्यम समा कर्तव्यम श्रुति अर्थात वेद वेदों के वाक्यों का बारम्बार समा अर्थात जीवन में उसके ज्ञान को समाने का कर्तव्य करना चाहिए वेद में क्या महावाक्य आत्मनम् वि अपने आप को जानो अपने आप को खोजो इसी को लेकर स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं कि नाम रो दसी सके सर्वशक्तित्वी हे सखा तुम रो क्या हो रहे हो तुम्हारे ही अंदर सब कुछ शक्ति निहित है ढूंढना तो हमारा का कर्म है जो विशेषता उन पर है वो पर नहीं है जो आप पर है वो उन पर नहीं है, उन पर है, उन, पर है, उन, पर है उन पर है जो पर तो कह रहे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखकर कर हातास करने से कुछ फायदा नहीं बल्कि देखो कि तुम भी क्या गुण हैं और उन गुणों को काम में लगाते हुए तुम कैसे अपने प्रारब्ध को अतिक्रम करने में सक्षम होगे क्यों मनुष्य का जीवन रोते रोते प्रारब्ध को झेलने के लिए नहीं हुआ अपितु तो पुरुषार्थ को अपनाते हुए प्रारब्ध से ऊपर उठने के लिए हुआ है तो आज ये समाप्त करते शांत शांत शांति हरी ओम तत्सत श्री राम कृष्ण अर्पण तो दो दिन में सिर्फ दो ही श्लोक हुआ कल अंतिम दिन है तो कल हम लोग हम आप लोगों को दुरंत तो। ट्रेन से सफर करवाएंगे एक दिन में ही तीनों श्लोक कल समाप्त करना पड़ेगा